भारतीय दर्शन चारवाक दर्शन एक प्रकार से भाग्याधीन विचार वालों का यह कालवाद सिद्धांत है हमारे जीवन की सभी घटनाएँ भाग्याधीन ही है यही इनका कथन है युक्ति या तर्क का तथा कार्यकारण भाव का स्थान इनके मत में नहीं है शंकराचार्य ने तो यहाँ काल का अर्थ स्वभाव या प्रकृति किया है इसके अनुसार यह कहा जाता है कि सभी कार्य अपने अपने स्वभाव से ही होते हैं किसी कार्य के होने में किसी अन्य वस्तु की अपेक्षा नहीं होती वरदराज मिश्र आदि विद्वानों का कहना है कि सभी सामग्री के रहते हुए भी कार्य की उत्पत्ति नहीं होती है जब तक उस कार्य के होने का समय नहीं आता इसमें किसी युक्ति की तथा कार्य कारण भाव की अपेक्षा नहीं है इस मत का उल्लेख ईश्वर कृष्ण ने सांख्यकारिका ने स्न में कामसूत्र में गौर ने कारिका में उद्योग ने न्यायवार्तिक में किया है स्वभाव का अर्थ शंकराचार्य ने पदार्थानाम शक्ति अर्थात प्रत्येक पदार्थ में निहित एक अपनी शक्ति जैसे जल में शैत्य अग्नि में उष्ण्व किया है शंकरानंद का कहना है कि काल भी स्वतंत्र नहीं है यदि अग्नि में दहन करने की शक्ति न हो तो क्या काल अग्नि से किसी को जला सकता है अतएव कालवाद की अपेक्षा स्वभाववाद में प्रगतिशील विचार है इस मत में भी युक्ति का कहीं स्थान नहीं है एक बात इसमें विचारने की है कि यद्यपि स्वभाववाद में युक्ति का स्थान नहीं है और दार्शनिकों ने इसका तिरस्कार भी किया है तथापि यह देखा जाता है कि प्रारंभ में स्वभाव पर निर्भर हो जाना और कार्यकारण भाव को न मानना अनुचित तथा अप्रगतिशील विचार अवश्य है किंतु मनुष्य की विचार शक्ति तो सीमित है और किसी वस्तु के संबंध में विचार करते करते अंत में तो स्वभाव की शरण लेनी ही पड़ती है अतएव यह कम महत्व का सिद्धांत नहीं है प्राचीन काल में यह एक बहुत व्यापक सिद्धांत था इसका उल्लेख बौद्ध तथा जैनों के ग्रंथों में भी पर्याप्त रूप में है भट्ट उत्पल ने बृह संहिता की टीका में भी इसकी चर्चा की है उज्जवल दत्त ने तो इसके दो विभाग किए हैं निसर्ग और स्वभाव न्याय सूत्र में भी इसका उल्लेख है इस प्रकार यह मत एक समय में बहुत व्यापक था नियतिवाद यह एक प्रकार के आकस्मिक वाद का ही स्वरूप है इस सिद्धांत में कृति और पुरस्कार का कोई भी स्थान नहीं है सभी घटनाएँ पूर्व से ही नियत है और वे ही होती रहती हैं किसी के पौरुष की अपेक्षा नहीं है यदृक्षावाद शंकराचार्य ने यदृक्षावाद का आकस्मिक घटनाओं के साथ ऐक्य माना है इस मत में भी कार्यकारण भाव नहीं माना जाता अम्लानंद सरस्वती ने इसकी स्वभाववाद से भिन्न अर्थ में व्याख्या की है महाभारत में देहात्मवाद का अर्थात स्थूल शरीर ही आत्मा है इस मत का विस्तृत विचार है इस मत वाले प्रत्यक्ष मात्र को प्रमाण मानते हैं आगम तथा अनुमान प्रमाणों का स्थान इनके मत में नहीं है भूतों के संगठन से चैतन्य उत्पन्न होता है स्मरण शक्ति भी भूतों के संगठन से उत्पन्न होती है भोक्तृत्व भूतों में है चारवाक का नाम महाभारत में आया है वाल्मीकि रामायण में लोकायतिकों का उल्लेख है कीजिए लोग असत्य बातों का प्रचार करते थे और अपने को ज्ञानी समझते थे मनु संहिता तथा अन्य पौराणिक ग्रंथों में भी इस मत का उल्लेख है